गीतातत्वित लभंते ब्रह्म निर्वाण स्पर्शा कृवा बहिर्बाया चक्षुश्चैवातरे भ्रुवो प्राणपाण सौ कृवा नाशाभ्यरचारिण यतेद्रिय मनोबुद्दि मुयण विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सहर के विषयों को बाहर ही रखकर दृष्टि को भूमध्य में स्थापित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण एवं अपान वायु को सम करके जिस मोक्षपरायण मुनि ने इंद्रिय मन और बुद्धि को जीत लिया है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से ऊपर उठ चुका है वह तो सदा सर्वदा मुक्त ही है दो ध्यान योग की भूमिका इन दो श्लोकों में आगे के छठे अध्याय ध्यान योग की भूमिका प्रस्तुत की गई है ध्यान योग भी इंद्रिय मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में लाने का उपाय है गीता में बहुधा हम देखते हैं कि आगे के अध्याय में जो कहना है उसे सूत्र रूप में पूर्व अध्याय में कह दिया गया है यह बताया जा रहा है कि बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़ दो स्पर्श का अर्थ है विषय स्पृश्यंतें इति स्पर्शा विषया इंद्रियों के द्वारा जिनका स्पर्श किया जाए वे विषय हैं हम इन बाह्य विषयों की तनिक चिंता न करें और अपने दृष्टि को भावों के बीच केंद्रित कर लें फिर नाक के छिद्रों में विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु को सम कर लें यह विद्या प्राणायाम कहलाती है प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं पर हमें उसके जटिल प्रकारों में जाने की आवश्यकता नहीं हम तो बस उसका उतना ही अभ्यास करें जिससे प्राण और अपान की गति को सम करने में सहायता मिले सामान्यतः हमारी एक नासिका अधिक भरी होती है इसलिए प्राण और अपान की गति विषम होती है पर हम प्राणायाम के अभ्यास से ऐसा कर सकते हैं कि दोनों नासिकाओं में प्राण अपान की गति समान हो जाए इससे कुंभक स्वतः सिद्ध हो जाता है फलस्वरूप इंद्रियां, मन और बुद्धि ये साधक के ताबे में आने लगते हैं प्राण अपान की क्षमता से इंद्रियों की चंचलता दूर होती है और वे बाहर न जा अपने गोलकों में स्थिर होने लगती हैं मन प्राण अपान की गति के साथ एक रूप होने लगता है तथा वह धीरे धीरे बुद्धि को भी अपने पास खींच लेता है इससे इच्छा कामना चाह खत्म होती है और ऐसा नहीं लगता कि कुछ पाओ कुछ खोने का भी भय समाप्त हो जाता है तब पाने योग्य मात्र सत्य ही लगता है और खोने को तो कुछ होता ही नहीं इच्छा और भय की वृत्तियों के अभाव में क्रोध भी नहीं सा हो जाता है क्योंकि क्रोध या तो तब आता है जब इच्छा पर कोई रोक लगती है या वह अपूर्व रह जाती है अथवा तब जब कोई हमें डरा देता है इस प्रकार मुनि इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है यह सब वह क्यों करता है इसलिए कि वह मोक्ष पारायण है उसकी निष्ठा मोक्ष में है मुनि वह है जो मननशील है जो सर्वदा परमात्म तत्व का मनन करता रहता है तो ऐसा जो महापुरुष उपयुक्त साधनों द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेकर इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है वह ध्यान चिंतन के समय हो या व्यवहार के समय शरीर के रहते हो या शरीर के छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही रहता है